वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र तथा सभी पुराण निगमागम सभी सदग्रंथों से श्रुतियों और स्मृतियों से लेते लीला कथाओं के साथ हम इस सत्संग गंगा में पान कर रहे हैं पिछले रविवार को हमने जो ऋषि की ऋचा ली हमारे ऋषि आजीर गति सुना शेख है जिनके पांचवें सूत्र की आठवीं ऋचा हमने ली थी और उसमें हमने जाना कह रहे हैं उससे पूर्व की ऋचा में भी उन्होंने कहा आई जी वाज सातम अता हयु अच्छा जित हरी इवा हरी इव अंधासी बपसता इस ऋचा में हमने कहा जीवन को जीव को और जीवन को लाने के लिए वे परमेश्वर जिन्होंने यज्ञों के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों को प्रकट किया वाज सात अतः अर्थात आकाश को भी ग्रहों नक्षत्रों के सुख से सितारों से भर दिया हयु और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता चला गया वी भिता और उसी ने भस्मी से सड़ी हुई मट्टी से अन्न को उपजाया और अन्न से सचराचर को जीवधारियों को प्रकट किया हरि इव अंधासी नारायण हम सब का हम सबके पापों का हरण करते हुए इसी भांति अंधासी अंधता से अज्ञान से असत्य से तथा अंधयोनियों से बदसता है हमारा उत्थान देवत्व की ओर करे आज हर किसी को दम है मेरा है तेरा है अपना है पराया शरीर का एक कोश भी तो हमने कोई नहीं बना पाया है कैसे कहूं कि हर नपुंसक को दम्ब है मेरे बेटा बेटी है अरे उंगली तो बना के दिक्कत लेकिन हम अंधता जीते हैं इस मनुष्य की योनी में नेत्रों के रहते हुए भी हम अंधे के समान व्यवहार करते हैं वेद की रिचाए गहरे से गहरे उतरती चली जाती हैं दीज आर ऑटोस स्व प्रेरणा है अपे बाकी तो हमने भाष्य किया ही उसका और फिर उस अगली दिशा में उन्होंने कहा अद्य वनस्पति ऋष्वा भी सो त्रिभी ही इंद्राए मधुमध्य सुतम ये तो आज की रिचा है आज की रिचा भी साथ ही में ले लें ता नूर अद्य उन्होंने हमको अध्य आरंभ किया था जिस प्रकार अंधता से वनस्पतियों में लाए थे हमारी दे ऋषवा तप और साधनाओं के द्वारा हम भस्मी से अन्न और इन्हीं यज्ञों में तपस्या के द्वारा तप करके यज्ञों के द्वारा ऋष हा ऋषि भी इन्हीं की ज्योतियों में यज्ञ होकर सोत्र भी ही संयुक्त होकर त्रिधाराओं से धारण सृजन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ज्योतियों में यज्ञ होकर या त्रय के जो तीन नेत्र हैं त्रियंबक तीन नेत्र जो भोलेनाथ के हम दिखाते हैं वस्तुतः ये त्रिधारा है बाहर की अग्नि में ये नहीं है जो बाहर हवन करती है लेकिन वो अग्नि जो हम सब में ब्रह्म ब्रह्मज्वाला बनकर प्रज्वलित है उसमें ये तीनों हैं जो अन्न उसमें यज्ञ होता है उसका ज्योतियों में संहार होता है और पुनः सृजन भी होता है तो वही अन्न भोजन रथ के कणों में लौटकर गर्भ में शिशु का रूप ले लेता है जबकि बाहर के हवन में तुम चाहे जितनी सामग्री जलाते जाओ एक धारा रहेगी त्रिधारा नहीं तो यहां कह रहे हैं तानो अध्य वनस्पति जो संपूर्ण सचराचर में पेड़ों में वनस्पतियों में सब में ज्योति बनकर समाया हुआ विश्वास में भी कि जो तपस्या और साधना के द्वारा आत्मा जैसे सड़ी हुई मट्टी को वनस्पतियों में लपट बन के अन्न में लौटा रहा तो बूढ़े का शरीर फिर लौट रहा श्रोत्री में ही धारा यज्ञ कर रहा जो धारण सृजन और संभाल के ऐसे इंद्राय ऐसी अनुपम ज्योतियों में मधु मध सुतम उन ज्योतियों के माधुर्य में आकर समा अंतर्मुखी हो और एक बार फिर उत्पत्ति आत्मा से ले क्योंकि हर बार हम सब आत्मा से उत्पन्न होते हैं आत्मा ही हमारा जनक यह माता और पिता तो दो बर्तनों की तरह है आत्मा हलवाई ही तो यह की करता है तो कहता है खाली गाओ बजाओ नहीं मुझको इस सत्य को जी के दिखाओ इसमें समाओ गाना तो अपने ध्यान को ईश्वर को सुधी में लाना है लेकिन खाली सुधी में लाने से तो काम नहीं बनेगा मेरे को खाना खाना है गाते रहो हां भाई भोजन की सुधि है लेकिन क्या ये तृप्त हो जाएगा आ और भूख बढ़ जाएगी तो खाली भजन गाने वाली ये ढपोर शंख मनोवृत्ति छोड़ो कुछ आगे बढ़ो जिसके स्वभाव में ईश्वर नहीं जिसके आचरण में राम नहीं जिसके व्यवहार में राम नहीं और जो जीता राम नहीं उसका भजन भी खोटा है उसमें भी राम नहीं है वो स्वामी है नाटक करता है कहा उसने गाके तुम्हें पैदा नहीं किया है परमेश्वर होकर भी है नो अध्य वनस्पति उन्होंने ही नो मान हम सबको अध्य इसी प्रकार निरंतर इस भांति आदि काल से आरंभ से ज्योति बनकर के वनस्पतियों में ऋष्व उत्पन्न किया ऋष भी अग्नियों में तपा तपा करके हमें बनाया है सूत्र भी त्रिधारा यज्ञों के द्वारा भी हमको लाए हैं न मम्मी न पापा लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मेरे हैं और जिनके थे ही नहीं वही गाते फिरे मेरे हैं और उनका यह गाना उनको अंधता की ओर लेता गया ईश्वर ही छूटा विषयाशक्ति में फंस के रह गए गीता में भी अनाशक भक्ति की बात करते हैं अनाशक वही तो हो सकता है जो सत्य को स्वीकार ले कि तन का एक रोया तो बनाया नहीं मूछ का एक बाल नहीं बना से छाती फुलाते घूम रहे थे मेरे ये एक नपुंसक बांझ सोच है जो झूठे दम जिया कर तो यही कह रहा है। तानो अध्य अरे अब तो आरंभ करो क्या जब सारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा तब शुरू करोगे तानो अध्य वनस्पति उसको सोचो उसकी तरफ जाओ जिसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी फिर भी वो तुम्हारा घटगट आत्मा बना तुम सबकी जूठन को रखकर बनता तुम सबको शबरी का प्यार देता रहा और तुम भाई भाई करके खाली गाते रहे और कभी सोचा नहीं कभी उसे जाना नहीं कभी आसमानों में है कभी हेवेंस में है जो तुम्हारे भीतर है वो सबने समाया हुआ है कहो अध्य वनस्पति निरंतर उत्पन्न कर रहा है ऋषे भी निरंतर यज्ञों के द्वारा साधनाओं के द्वारा तपा करके तुमको ज्योतियों में नहला करके स्रोत्र में ही त्रिधारा यज्ञों के द्वारा वो तुम्हें तुमको पुनः भसमे से इस दुर्लभ तन में ला रहा है कुछ फीस लेता है वो कुछ पैसा मांगता है तुमसे तो जब उसने गटगट वासी गोविंद ने तुमसे कुछ नहीं मांगा तो तुम हर जगह लोभ और मतलब चाहिए हो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा कैसे बच पाओगे तुमने तो कभी उद्धार चाहा ही नहीं चाहा होता तो ईश्वर भेजते नहीं ईश्वर तुली जी कर दिखाते गाने वाले चाटुकार और ढांड होते हैं जो नक्शे कदम चलें, जो अनुसरण करें बेटे वही कहलाते और तुम खाली बिरधा गलियां गा रहे थे कहा अपने करीब हो अति दुर्लभ है मेरा मुझ तक आ पाना जब याद है कि साथ कुछ जाना नहीं तो पापों की गठड़ियां क्यों बांध रहे हो आसक्तियों के विषयों के वसी भोज होकर तो कहा इंद्र ए मधु अरे आत्मा के उस माधुर्य में आ उस रस में आ और उसी में निचुड़ कर फिर उत्पन्न हो जा देवत्व हो जा जिस शरीर का तू इतना महत्व कर रहा है ये शरीर ही तो तेरी राह का सबसे बड़ा अवरोधक बना है अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेस में भेजना होता है तो हम बहुत सस्ते में भेज पाते हैं लेकिन आदमी को भेजना होता है तो बहुत कठिन हो जाता है क्यों क्योंकि वहां वो इंस्ट्रूमेंट अकेला नहीं जा रहा है एक शरीर भी जा रहा है और उसकी जरूरतें भी जा रही हैं तो बहुत कुछ और भी चाहिए क्योंकि तो क्षीर सागर में आते ही ये शरीर गैर जरूरी है और जो खाना वाना मैं लेके गया वो शरीर के लिए था या जीवात्मा के लिए आज हाँ जो इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ मरा तो उनमें कोई भी नहीं शरीर उनके छूट गए उन्हें तो फिर जाना है किसी न किसी को नहीं भोजन शरीर के लिए घर मकान शरीर के लिए कपड़ा बिस्तर शरीर के लिए शरीर वो घर है जिसमें रहता है इसकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए क्यों क्योंकि माया में इसके बिना ये रह नहीं सकता और क्षीर सागर में उसे इसकी जरूरत नहीं है अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट रखना होगा तो उसके लिए मैं बोरू अनाज खाना पैकेट में डब्बे और फिर वो कैसे इज़ आउट करेगा उसके मल का क्या होगा वगैरह वगैरह उसको पानी कितना है ये सब तो नहीं भरू और ये किसको दे रहा हूं उन जीवों को नहीं उनके शरीरों के लिए तो जिसे आज मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता दिए बैठा हूं घर इसलिए नहीं रहना मुझे भी छोड़ना पड़ेगा जो मैं हूं वही आगे बढ़ेगा कपाल क्रिया के, के द्वारा शरीर तो नहीं जाएगा लेकिन अज्ञान के क्षणों में जब अपने को नहीं जानता हूं तो जहां भी जाऊंगा स्पेस में भी जाऊंगा तो शरीर समेत ही तो जाऊंगा क्योंकि इसके बिना भी मैं रहना सीख ही नहीं पाया और मेरा सारा तप था कि क्या मैं अपनी उस आत्मसत्ता के साथ योग करके जुड़ करके एक हो करके इसमें रहता हुआ और ना रहता हुआ भी उसी सत्ता के साथ पूरी भव्यता के साथ रह सकता हूं हर अवस्था में हर जगह मैंने इसे तप कहा था न कि आपकी कोरी मालाओं को तप कहा है तपस्या की जब तक बात करता हूँ उस विज्ञान की बात करता हूं जो मुझे पाना है नहीं तो इस योनी में फिर मुझे भटकना पड़ेगा पलट के जाना पड़ेगा वो मैंने भजन गा लिए मैंने फूल वाला दिखा ली तो सब कुछ हो गया नहीं यही कह रहा है यही वो यहां कह रहा है कि धर्म एक विज्ञान है सांप्रदायिक बातें संप्रदाय सोचते हैं धर्म तो व्यक्तिगत होता है हर व्यक्ति का अपना होता है समाज की बात समाज सोचता है बिरादरी की बात बिरादरी का अपना एक बिरादरी धर्म ले आती है लेकिन जो स्वधर्म है आत्म धर्म है वेद उसी की चर्चा करता है तो कहा इंद्राये मधुमत्सता उन ब्रह्म अग्नियों के द्वारा उन ज्योतियों की उस राह के माधुर्य को याद कर उसी में अपने आप को मिला दे उसी में निचुड़ जा उसी से फिर जन्म ले हाँ, जो हमने पढ़ा था कि आत्मा ही है। आनंद है आनंदमय अभ्यासात ब्रह्मसूत्र में पीछे पढ़ गया है और पिछले रविवार को भी हमने पढ़ा था कामाचार ना अनुमान ना अपेक्षा कि कामनाओं का और और इच्छाओं का ना अनुमान ना तो कोई अनुमान है कोई अनुमान लगा सकता कि इतनी इच्छाएं आ जाए और मैं तृप्त हो जाऊं ना अपेक्षा और ना ही उसे कोई अपेक्षा हो सकती है कि अब ये आया है तो दूसरा कब आएगा और जो इसमें भटकते रह जाते हैं वे आत्मा का रस कभी नहीं पाते आत्मा के अमृत को पाने के लिए मुझे आत्मा को पहचानना है उसके यज्ञों को जानना है कि वो कैसे न्योछावर बनकर ईश्वर होकर के भी हम सब में बैठा हमें सांसें धड़कने दे रहा है हमारे शरीरों की रक्षा कर रहा है हमें उसके व्यवहार को जीवन में उतारना है लोभी कपटी कामी होकर के कोई भक्त नहीं हो सकता जो इच्छाओं और अतृप्तियों में फंसा है राम उसके नहीं होते अगर आपने राम राम गाया है तो रामायण ने भी बहुत गाया है आपने कभी ईश्वर का बनने के लिए ईश्वर को नहीं भजा है ईश्वर से ठगने के लिए ईश्वर को भजा है ये और दे देना पिछली बार आपको उदाहरण भी दिया था कि घर से निकले कोई अच्छी चीज देखी तो कहा अपने बेटे के लिए ले लू जो प्यारे लगे जो अच्छे लगे उनके ले लिया बूढ़े के लिए भी ले लू ये चादर ओढ़ लेगा मिल रही है पैसे हैं ले लेते हैं कभी तुमने ये भी सोचा कि भगवान के लिए ये कर ले क्योंकि तुम्हारा नहीं है तुम्हारा अपना नहीं है और जैसे दूसरों के साथ कपट जाल है आज ईश्वर के साथ भी यही करते हो क्योंकि तुम्हारा राम ही नहीं है तुम्हारा भगवान ही नहीं है तो आज की ब्रह्म सूत्र में कह रहा है से अस्य तद योगम शास्ति अस्विन इस प्रकार अश ऐसे ही तद उसी के साथ योग करके चा तथा शास्ती उसी में अंतिम रूप से व्याप्त होकर के ही आनंदमय हो अभ्यासात् आत्मा के उस आनंद का अभ्यास और सुख पाया जा सकता है जिसने विषयों में सुख ढूंढे हैं उसका आराम कहां से हो जाएगा क्यों तो कहा अस्मिन अस्दयोगम शास्त्र अस्मिन योग अस्त इस प्रकार चा तथा हम आसमिन आस, आस यू इस प्रकार तद उसमें योग करके माने एक होकर के कोई सांस कोई कर्म उसके प्रति ही होगा सांस उसी के प्रति चलेगी वो बाघ का मालिक है उसने सबको बनाया बना रहा है सबकी रक्षा कर रहा है वो तो घटगट वासी है मुझे भी बनाया है तो वो बाघ का मालिक है मैं माली बनूंगा मालिक ही भावना से जीऊंगा एक बात बताओ क्या मालिक किसी पेड़ से कह सकता है कि मैंने तेरी इतनी सेवा करी है तो ला दस फल दे दे और तोड़ ले दस फल तो वो चोर कहलाएगा मालिक जो है बाप का वो चाहे तो उस पेड़ से पचास फल दे दे तो जब इच्छा करके मैं कर्म करता हूं तो मैं चोर उचटक्का हो जाता हूं प्रभु के बाग का और जब वो है वो जाने उसी में झूम करके उसी काओके करता हूं फिर वो जो दे दे जिस पेड़ से दे वो तो आत्माओं के सब में बैठा वो जाने तुम तो मैं उसकी कृपा का पात्र हो जाता हूं ये यह यहां कह रहा हूं अस्मिनासे अस्म आ तास्ती शास्त्री ईमानदारी से पहले शा, शा। हम सब अपने आप को क्यों मृतमान मैं करता हूं निरोग के लिए करता हूं हम चोर उच्चे ही हम क्या हमने धर्म पूर्वक जिया है स्वामी जी ग्रस्थ धर्म होते हैं ये भी तो करने पड़ते हैं हम झूठ बोल रहे थे हम विश्वास कहती थे अपने यदि इसको इस सूत्र को हम सच माने यदि हम वेद के प्रति हमारा आदर है तो हम कितने ईमानदार थे मैं मेरू के लिए जी लेता अगर मुझे उंगली का एक टुकड़ा बनाना आ गया होता तो मैं मान लेता कि ये मेरे थे मेरा तो ये तन का एक कोष भी मेरा नहीं मैं तो किराएदार हूं इससे नहीं मेरे मेरे कहा जो कुछ था श्री राम का और मैं कपटी बन के जिया और भजन गाता रहा मकारी बोलो हमेशा चाह कि मेरा सम्मान हो उसका नहीं मैं ही हूं ना वो थोड़े ना मैं दया करूं तो लोग उसको जाने ये ठेकेदारियां कहां से आ गई थी जबकि सत्य यही है उसी से हम हैं वही सब है तो वो भाग का मालिक है मैं माली हूं यदि मैं इस भाव से जीता तो क्या मैं जी ना पाता क्योंकि मैं अभी भी जी नहीं सकता वो आत्मा मेरे जूठन को रक्त में न बदले तो सात्विक भोजन भी कैंसर बना देगा और मैं मर जाऊंगा मुझे इस शरीर से तिरस्कृत होकर के जाना पड़ेगा वो भैसवी को न लौट रहा है मैं जोतता बोलता रहूं, बीजता रहा कुछ भी नहीं होने वाला ये त्रिधारा अग्नियां आएंगी सोत्री भी ही। तभी बीजों में पानी में आग लगेगी खूले बीजों में यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित तो होगी तो एक अकुआ निकलेगा फिर उसमें कोपले आएंगे और वो धीरे धीरे एक पौधा बनेगा फिर उसमें अन्नाएगा उस यज्ञ के द्वारा ही पानी में आग लगेगी हमें कोई कर नहीं सकता कोई जानता नहीं वो जानता है तो जब वो बाग का मालिक है जब वो बाग का अनियंता है उसने मुझे नहीं बनाया है हर क्षण पाल रहा है तो मैं बाग के पेड़ों से कैसे कह सकता हूं कि मैंने तुम्हारी सेवा करी है तो तुम बदला करो अगर माली हर पेड़ से यह कहे कि मैंने इनकी सेवा करी है तो मैं इनके फल उतार लू तो वो चोर कहलाएगा उचित कर रहा है तो मैंने भी बदले की भावना से जितने काम किए हैं नारायण के होके नहीं किए तो मुझे आत्मा का वो परमानंद सुख कैसे मिल पाता क्योंकि मैंने तो चाहा ही नहीं कभी बड़ी गहराई से लो इसको ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र है ब्रह्मा ने आत्मा आत्म सूत्र है ये अपने में पूर्ण वेद है सोचो मैंने ये किया तो तू ये कर मैंने वो किया तो मैंने उसके लिए इतना किया उसने किया क्यों नहीं अरे हम तो माली हैं करता तो वो है तो फिर ये मैं मैं कहां से आ गई थी और जब भी मैं आई तुम्हारे सब किए कराए पर पाप पड़ता मै लाके गिर गई अमृत भी जहर हो गया सेवा भी व्यर्थ हम कि हमने तो बहुत सेवा की है सोचो इसे गहराई से सोचो क्योंकि अमर हम में कोई नहीं है सब धीरे धीरे मृत्यु के द्वार की ओर ही पड़ रहे हैं कोई कुछ वर्षों में कोई अगले और कुछ वर्षों में जा सब एक ही तरफ रहे मौत की भट्टी में शरीर तो हम सब को छोड़ने होंगे तो सोचो तुम कैसे जी रहे हो और सोचो कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए अपने को सस्ते में मत निपटाओ बड़ी सस्ती पतिनियों में जाना पड़ेगा जो स्वयं को धोखा दे रहा है जो अपना ही सगा नहीं वो सगा किसका होगा जब ये शरीर बनाया नहीं मैंने तो नशा से पत्ती से ईर्षा से द्वेष से क्रोध से लोभ से मुंह से यदि मैं अपने आप को मैला कर रहा हूं तबाह कर रहा हूं गुस्से से तो मैं अपना भी दुश्मन हूं तो फिर मैं सगा किसका हूं तो सबसे पहले मुझे उस स्वभाव को अस्मिन अस से चाहे तब योगम ऐसे उस स्वभाव से उस ईश्वर से जुड़ना है अर्थात तदरूप होना है जुड़ा सस्ते नहीं हुआ करते योग क्या है पहले भी बताया तद योग इसे समझ लो मेरे पास तीन है खिलौने हैं एक पत्थर की गुड़िया है एक चीनी की है और एक कपड़े की मैंने जल में का योग कराया पत्थर की गुड़िया से पूछा योग हुआ बोले नहीं ये पत्थर की गुड़िया पानी में डूबी लेकिन योग नहीं हुआ निकाली तो पत्थर की गुड़िया अलग थी यहां योग नहीं है मिलन नहीं हुआ है फिर कपड़े की गुड़िया डाल दी तो कहा योग हो गया कहा नहीं अभी भी नहीं हुआ है जल इसके रोम रोम में समाया है बड़ा रोमांच ले गया भक्ति करके गा और दुनिया को दिखा करके ये कपड़े की गुड़िया है एक तो पत्थर की शिला सा है इससे कुछ पल ही नहीं पड़ता दूसरा कपड़े की गुड़िया सा मूड़ी हिला गया और आश्रम से बाहर निकलते ही जहां भक्ति रस गया वहां फिर वही संसार की गंदगी उसमें परी हुई यथावत है कि जैसे धूप लगी गुड़िया फिर कपड़े की थी जल उसमें नहीं था अरे योग तो हुआ ही नहीं हुआ क्या फिर जब जमाने चीनी की गुड़िया जल में डुबाई गोल मिल गई पूछा बार बार हाथ डाला वहां तो कुछ है ही नहीं बोले योग हुआ क्या बोले देखने रहा हो तो गया है वो गुड़िया होता है नहीं जल और गुड़िया दोनों आपस में ऐसे घूम मिले कि जल में भी रूप खोया गुड़िया का भी रूप गया और योग क्या बना यौगिक क्या बन गया शरपात हां अब योग हो गया एक स्थूल उदाहरण दे रहे तुम यहां आए कहा बड़ा आनंद आया तो फिर वो चला क्यों गया वो टैक्सी वैक्सी पे गया या? पैदल गया कैसे गया बताओ तुम से? वो आया तो वो चला क्यों गया और फिर वही विषया नदा फिर वही मेरा तेरा फिर वही अहंकार झूठे दंभ कपट वही छल क्यों भर गए थे तुम में क्यों नहीं तुम चीनी की गुड़िया से इस भक्ति रस में आके मिले थे क्या अलग हो ही नहीं सकते के ऋषि में हमें एक पढ़ के आए हैं उतभ्रुवं तुनो निरू निर्यंत चिदारत दधाना ये पहले ऋषि है मधुचंद उत्माने संशय अब कोई संशय नहीं है और वही संशय कब मिटेंगे जब अंतिम रूप से मैं आत्मा के सत्य को स्वीकार लूं और अपनी हर एट हटा दूं क्योंकि वो सांस है वो धड़कन है वहां की रोशनी है वो मेरा सोच और विचार है उसके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं तो वो तुम्हारे साइस है भूलंतु तो बनावट है और उसने मुझे बनाया कि मैं पिता का सहयोग करूं पिता के सदृश बनूं तो मुझे हर बाग की हर पेड़ की सेवा करनी है लेकिन इच्छा नहीं करनी मालिक जो चाहे दे क्योंकि माली को तनख्वाह मालिक देता है बाग का चाहे जितना बड़ा बाग हो माली ने दिन रात सेवा की हो अपने मन से फसल नहीं उठा सकता थाने में बंद जाएगा मालिक तनख्वा दे मालिक हिस्सा दे मालिक पारितोषिक दे मालिक की मर्जी जब ये सच है तो फिर मैं चोर उचक्का बन के उम्र तमाम क्यों जिया आज बड़ा दुर्भाग्य कल की शिक्षा मुझे मेरी आत्मा के सत्य की ओर ले जाती थी जो गुरुकुल में थी आज की शिक्षा मुझे लोभ कपट और पाप के लिए तैयार करती है इसलिए मेरा प्रवचन आपके पल्ले नहीं पड़ता है यह सुनकर के भी आप चल नहीं पाते भगवान श्री राम की लीला कथा में हैं। और गुरुकुल में जैसे सुनाते थे कथा पढ़ते थे कि प्रभु की लीला लीला माने नाटक नाटक कथा परमेश्वर नाटक क्यों करते हैं जिससे हम सब बच्चे छात्रवत अपने अपने जीवन के अक्षर पड़े भगवान की लीला में तो हमें अभी तक जाना है कि दस इंद्रियों को रथने वाला अर्थात नकेलने वाला बांध लेने वाला दशरथ दस इंद्रियों को दसबू बनाने वाला दशानंद रावण और इस मन दशरथ की मनोवृत्तियां ही तीन पत्नियां हैं कऊ शल्या कऊ माने असंख्य शल्या माने शूलों को धारण करने वाले कि असंख्य पीड़ाओं को पी करके भी पीड़ा दाने वाले का भी जो हित चाहे जैसे धरती माता कौशल्या जब खेत जोता तो कितनी बार उसकी वक्श पर मैंने कांटा चुभाया सीत हल का जो कांटा गड़ा उसमें जब खेत जोताई किया बदले में इन पीड़ाओं के बदले में भी धरती माने दिया अन फल जीवन और ढेर सारा प्यार ये कश ये मन दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या तो है कि पीड़ा भी पीऊंगे और सुख भी सबको दूंगी क्या बात है आप तो जरा सी देर में आप पड़ाखे की तरह फट जाते हैं आप क्या जानो कौशल्या होती क्या है और जिसने इस तत्व को नहीं पाया उसने कभी राम कथा नहीं पढ़ी सुमित्रा अब ये मेरा तेरा अपना पराया है नहीं सबसे मित्रवत भाव रखना है सी राम में सब जग जाने कहा तो अभी तो घरे में लड़ रहे हैं देवरानी जेठानी हो रही है बाप बेटा होना जाने क्या क्या होता है आप रिश्ते जीते नहीं झेलते हो अजनबी से भले प्यार हो जाए अपनों के साथ कौन जी पाएगा यही तो हो है और तीसरी के केकई ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है ईश्वर को जानने की जिज्ञासा प्रभु को कैसे पाए अपने को कैसे पढ़ें जिज्ञासा ज्ञान विज्ञान को जानने की इस जिज्ञासा इसी मनोवृत्ति को मैंने केकई के, के रूप में प्रकट किया और ये सबसे सुंदर मन की मनोवृत्ति है मन सदा इसी में फंसा रहता है इसलिए केकई दशरथ की सबसे प्यारी रानी है ये तीन रानिया आत्मा गठगट आत्मा श्री राम समर्पिता भक्ति ये जीव जानकी जो मट्टी के से आना वाना से स्वरूप को पाई ये दे ये प्रकृति ये प्रवृत्ति ये जानकी ये भूमि सुता सारे पात्र मुझ में है और उसके बाद मेरे कर्म धर्म के रूप में बाकी भाइयों के रूप में दिखा रहा हूं कि सुमित्रा जी के दो बेटे हैं तो समभाव से कौशल्यानंदन के साथ है और दूसरा के नंदन के साथ है तो सबसे पहले लेते हैं शत्रु घन को हम ले चुके हैं कि जिसने विषय वासना रूपी शत्रुओं का हनन नहीं किया अभी तो उनके साथ लिपट के जी रहे हो मेरी बात हो मेरा जश्न तो तुम शत्रुओं को गले से लगाए हो मारोगे कहां से झूठे दम्भ मिथ्याभिमान शत्रुओं के से जुड़ के जीना और राम से शत्रुता करना ही तो है वो नहीं है तभी तो मैंने फूलना चाहा। तो शत्रु घन मरे तो पहली बार तुम भक्ति में रत भरत हो जी जिज्ञासा की ने जिसने भक्ति को उत्पन्न किया है मेरी जिज्ञासा मनोवृत्ति के कहीं ने तब मैं जानूं भक्ति क्या है भक्ति में रथ है जो भारत है वो और फिर भरत बने तो राम रूपी लक्ष्य में मन स्थिर हो ये योगी मन को ही मैंने लक्ष्मण कहा है मन योग में आए और राम से जुड़ जाए तो कथा पूर्ण हो जाए एक और बीस लाख वर्ष पुरानी सत्य घटना है कि जिन्होंने धरती पर जीवन उतारा सारी मानव जाति को उतारा वे जो सूर्य के पुत्र मनु मनु के बेटे इक्शवाकू के वंशज हैं महाराज सगर और जिनकी संतियों में ही हा महाराज दशरथ राम चले आ रहे हैं ये एक ही वंश है और इन्होंने ही सारे भूमंडल पर जीवन का अवतरण किया है यह हम बहुत विस्तार से जान चुके हैं उनकी कथा को हर छात्र को राम के जैसा बनाना है खाली भाण के जैसा नहीं बनाना है राम के जैसा बनाना क्योंकि भक्ति तब है जब तुझ में राम का शील है भक्ति तब है जब तुझमें राम की विनय है राम की विनम्रता है प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है और जब सब किसी के प्रति बुरे के प्रति भी भगवान विनम्र है वे कि कई को कभी अपराधी नहीं कहते और तुमने तो सारे घर को अपराधी कह रखा है तो जिसमें राम की दया नहीं जिसमें राम का शील नहीं जिसमें राम का चरित्र नहीं वो राम भक्त कैसे हो सकता है हमें अच्छे से जानना होगा इस बात को इसीलिए हम उनकी पात्रता में स्वयं को पढ़ रहे हैं चारों कुमारों को लेकर गुरुकुल के आश्रम में वशिष्ठ के यहां राघवेंद्र सपरिवार मंत्रियों सहित पधारे हैं आज उनका गुरुकुल में वर्ण होना है वे ऋषि को धारण करेंगे और गुरुकुल में प्रवेश होगा उनका यज्ञोपवीत होगा यज्ञोपवीत के तीन धागे पुनः तीन सूत्र है आत्मा के पहला था भस्मी से ये देह अन्न में कैसे लौटी ये हम बच्चे को वहीं बतलाते हैं कि एवा गोमती मही शाखा नदाशुषे यूं जब मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए परमेश्वर आत्मा के स्वरूप में जो अभी हम रिचा में पड़ के आए हैं, हर पेड़ में प्रकट हुए तेरे ही तन की राख बूढ़े शरीर की एक बार फिर जब उनको अर्पित हुई उसका यज्ञ हुआ तो पकवा शाखा ना पके फल बन शाखाओं पर हम सबको दाश उसे जला के हवन करके यज्ञ करके उसी ने तो उभारा था अब फिर दूसरा तागा है यह पुख्छी सोम पातम और वही तो था जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया ज्योतिर्मय बना दिया यज्ञ प्रकट हुआ समुद्र उत्पिन और वो सागर से सा सींचता रहा उस गर्भ को कि वो पवित्र क्षीर सागर बना उर्वीर आपको न काकुदा जहा कंठ भी बंद था ज्ञान भी नहीं था कुछ भी नहीं था धरती भी नहीं थी तू तो, तो उस तैरते हुए उस सागर में था और वहां पर भी तुम तो नौ महीने बड़ा पला और प्रकट हुआ जबकि काकुदा ना काकुदा यह कंठ भी बन था किसने पाला किसने बनाया मैं जानती नहीं पिता को पता नहीं इस बात का तो दूसरा सूत्र उस रहस्य को जानना है उस सत्य को पाना है क्योंकि मुझे आगे इसके बिना जाना है तो इसके बिना जीने की कल्पना के सत्य को भी तो ढूंढना होगा आज हाथ नहीं तो कुछ उठा नहीं सकता आंख नहीं तो देख नहीं सकता पैर नहीं तो चल नहीं सकता तो मैं शरीर की पंगुता में कब तक जीऊंगा मैं तो उस अंडे के खोल में पड़े हुए चूसे की जैसा हूं इसमें अरे मैं कब बनूंगा और इस खोल से बाहर कब निकलूंगा और कब उड़ूंगा नीलाकाश में अपनी संपूर्णता और भव्यता के साथ आत्मा में जो वो देवत्व पाओगर है ये मेरी कल्पना है ये वेद की कल्पना है यही मरना है यही राम नाम सुन लेना है भई ये मुंह में पानी डाल देगा घूंगा जल फूक देगा मेरा तो उद्धार हो जाएगा क्या हो जाएगा तेरा पागल हो गया है मेरे लिए वो तना वो जिज्ञासा वो विज्ञान क्यों नहीं है मैं पूछूं अपने आप से मैं पशुओं से भी निकृष्ट व्यवहार क्यों कर रहा हूं मैं जानना चाहूंगा मुझे जानना चाहिए और वो मैं अपने से ही तो जानूंगा तो कहा दूसरा सूत्र है उस रहस्य को खोज रहेगा क्यों कि किसी को नहीं जानता है मैं बना कैसे तो फिर मैं बना कैसे मैं मट्टी से अन्न में आया कैसे और ये शरीर क्या है और इसमें रहने वाला ये जीव मैं हूं वो कौन है आज खाली धंधा कर लिया नौकरी हो गई बेटी आ गई बहु हो गई फलाना हो ये सब क्या नाटक कर रहे हो वो मनुष्य कैसा जिसने राह ही छोड़ दी और कहा तीसरा सूत्र है बिलू मुचारुश तनो भिर हुआ भी। कि शरीर को जिसे मैंने बनाया नहीं इसे प्रभु का मंदिर के बना के के के जैसा के जैसा जैसा चबूतरा धड़ कमरा सिर गुंबद जटाओं के अपने जूड़े जैसा कलश आत्मा जैसी अपनी मूर्ति बिठाऊंगा और जैसे इस शरीर में मैं खाली हाथ का प्रयोग कर रहा हूं निमित हूं बनाना नहीं जानता वही निमित भाव पुजारी में लाकर मैं अपने को पढ़ना आरंभ करूंगा इन्हें कि लाटरी निकलवाने बेटा बेटी की शादी करो भगवान तू कर दे पाठशाला थी और हमने इसको भी धंधा बना लिया और कहा तीन तागों का जन्म मैं तुझे धनुषाकार पहना रहा हूं गांडीव है ये तेरा क्योंकि जीवन ही मायाओं का महासमर है महाभारत है एक और अंधता अंधे धृतराष्ट्र के रूप में खड़ी है और इस अंधता से उत्पन्न होती है एक सौ एक 101 एक कौरव है सौ कौरव और एक बहन उनकी ये 101 है अर्थात अनगिनत अतृप्तियां और इच्छाएं ही आंखों की पत्ती बांधकर और अंधता जीने वालों को सौगात में जीवन भर मिला करती हैं और तुम सबके पास है हम सबके पास पांच तत्व से बना यह शरीर पांडु है जिसका धर्म युधिष्ठिर है जिसकी संकल्प शक्ति भीम है जिसका निर्णायक स्तर अर्जुन है जिसका ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है और संज्ञा द्रौपदी है इन पांचों भावों की माता है और संज्ञा के देवती के भी पांच ही बेटे हैं रूप रस शब्द गंध और स्पर्श छटा नहीं होता पांच ही रहते हैं मैं तुझको तेरी कथा सुनाता हूं और तू खाली भजन गा के भाग लेता है अगर आप भोजन के भजन गाओ तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी भूख उल्टा ज्यादा सताने लगेगी भैया जरूर शुभी लो के भोजन आना चाहिए ऐसा सुंदर होना चाहिए लेकिन तृप्ति कब होगी जब खाओगे तो भक्ति कब खाओगे खाली बैठते रहोगे तो इस प्रकार हमने पात्रों के रूप में इसको जाना और आज यज्ञोपवित संस्कार हो रहा है गुरुकुल में गुरुदेव सभी बच्चों का करा रहे हैं और उसमें निशाद राज भी अपने बेटे गुरु को लेकर आए हैं और वो बालक भी राम का सहपाठी और सखा बनेगा गुरुकुल में उसके साथ और भी निशाद बालक आए क्योंकि राम के समय में कोई छूतपात जात पात, पात भेदभाव नहीं है ये संप्रदायों की देन है सनातन धर्म ने कभी नहीं जब एक ही आत्मा एक ही ब्रह्म हम सबको बनाने वाला है तो गुरुकुल के द्वार पर इस भेदभाव को मरना होगा नहीं तो शिक्षा की देवी कदापि सरस्वती नहीं हो पाएगी और आज आप हाँ छूट कपट भेद ही जीते और सब रामायण में पढ़ते हैं के राम के अंतरंग मित्र सखा और सहपाठी निषाद राजे है। हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अब बिना के, अर्थात वो शिक्षा कैसी जिसमें उद्देश्य ना हो जिन्हे मेरे जीवन का सूत्र है उद्देश्य है तो बिना शिक्षा के उद्देश्य को गले में डाले मैं प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि जो जिस शिक्षा में सूत्र नहीं है वो शिक्षा सबसे बड़ा अभिशाप है और आज तीन सूत्र आपके यहां भी शिक्षा में है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घुस मिल जाए तो जन्म सफल हो जाए है ना बोलो ये नए जन्म तो ये शिक्षा तुम्हें लोलुपता लोभ कपट झूठ दम्भ मक्कारी के अलावा और तुम्हें क्या दे सकती है और वो वही दिया है उसने और इस कदर भरा है कि अब राम के होने का कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती तभी तो सत्संग सर के ऊपर से गुजर जाता है कुछ पल्ले नहीं पड़ता है निषाद राज गुए के साथ सभी बच्चों का निषादों के लड़कों के साथ सभी कुमारों का यज्ञोप भी संस्कार होता है और वे गुरुकुल में प्रवेश पाते हैं और ये उन्हें गुरुकुल की कथाएं हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं यज्ञोपवीत के उपरांत सबसे पहले सभी बालकों को अनिवार्य रूप से एक ऋषि पढ़ना होता है क्योंकि वो जनेऊ व्यर्थ है जिसमें उसने एक ऋषि ऋग्वेद का और संवेद स्वर से सभी सभी धाराओं ने माना कि मधु चंदा सर्वोपरी है इसलिए हमने पहला ऋषि उसको गीत का बनाया कि उनको पढ़े बिना जिन्हों का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का अर्थ यहां खाली गाना सस्वर पाठ कर लेना नहीं है अक्षरशा उसको पाल, पालन करना और जीकर दिखाना है राघवीन भी अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में सब ज्ञान दी ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनका बचपन क्योंकि आप घड़े को कब भर सकते हो बताओ जब वो खाली होता है क्या भरे घड़े को भी भर सकता है कोई तो कोमल अवस्था में मन के खाली घड़े लिए गुरुकुल के द्वार पर आते हैं नन्हे नन्हे किशोर बालक जिन्हें घर में भी बड़े सुंदर संस्कार मिले हैं और फिर उनके मन के खाली घड़ों को वेद के अमृत से भरते हैं सारे तपस्वी ऋषि आचार्य व्रत गुरुकुल के पवित्र वातावरण किसी से कोई इच्छा नहीं होती बालक जो पढ़ने आते हैं उससे कोई इच्छा नहीं करते हैं क्योंकि वो बालक व्यवहारिक रूप से अन्न जाएंगे सब करेंगे और गुरुकुल स्वयंभु होगा और जब वो पढ़ने के बाद ग्यारहवें वर्ष आया है पच्चीसवें वर्ष में लौटेगा इससे पहले लौटता नहीं है तो इसीलिए पच्चीस साल का अनिवार्य ब्रह्मचर्य धर्म ने कहा है क्योंकि 25 साल से पहले गुरुकुल से लौटता तो प्रथा धर्म में कभी कहीं नहीं थी जो आज आप लोगों ने शुरू कर दी और वो भी धर्म के नाम पे मैंने देखा है वो बीड़ी के बंडल के ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगी रहती है आपने यहां भी वही काम कर दिया हाँ वो कागज की जो पन्नी लगाते हैं गणेश बीड़ी पी तो आपने यहां भी धर्म के साथ वही काम किया है क्या गणेश जी बीड़ी पीते थे वही आपने किया है 25 वर्ष का अनिवार्य ब्रह्मचार्य लड़के के लिए तो 25 साल से पहले तो लौटेगा ही नहीं और जब वो लौटेगा तो स्वंभव प्रथाएं होंगी जब तक लड़की भी सयानी नहीं होगी वो अपने पति का चयन भीड़ में कैसे करेगी जो पाप जो को कर्म करे समाज आपका तो गाली धर्म को देती बड़ी विचित्र बात है पच्चीस वर्ष अनिवार्य ब्रह्मचर्य होगा उनका गुरुकुल में ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश पाएंगे पच्चीसवें वर्ष में जो बहुत मेधावी होंगे वो निकलेंगे नहीं तो 27 28 बरस भी हो सकते हैं 30 बत्तीस भी हो सकते हैं और एक ऋषि तो हमारा ऐसा है तंग ऋषि महाभारत का जो गुरुकुल में ही बूढ़ा हो गया था पलके ही नहीं दिए ऐसे भी हो सकता तो अब वो अब वो तो लौटेंगे ही नहीं ना फिर बेचारे आखिर में गुरुदेव ने कहा कि अब तू मुझे उत्तीर्ण कर और जा देखो फीस कितनी लेंगे वो तो जो खुद पढ़ने आया है 14 साल तो मेरे सामने रहा वो फीस कह देगा लेकिन फिर भी वो कहता है गुरुदेव मैं जो आप आज्ञा करें मैं वो सेवा के लिए में वो अर्पित करूं तो कहते हैं कि मैं तुझे अपने शिष्यत्व से आज मुक्त करता तेरा गुरु तेरा अंतर आत्मा है जो तेरे भीतर है उसी आत्मा का निमित्त होकर मैंने तुझे ये अमृत ज्ञान दिया है अब जब तेरे भीतर की आंख खुल गई है त्रिनेत्र है तो जा अपनी आत्मा में अपने गुरु को देख और मुझे भी सब में एक ब्रह्म का भाव लाने दे गुरु गुरु में वो गुरु बन करके भी ऋषि गुरु नहीं बनते एक ब्रह्म हस्ती ये चेला बनाओ चंदे उतारो ये तो गुलामी के दिनों में आपने उनसे सीखा उस्ताद बात, उस्तादवाद बात और बात, और क्योंकि इसमें माल अच्छा मिलता है तो सारे हमारे संप्रदाय गुरु भी इसमें चले गए संत वही जो सबकी चरण रज को अपने भाल में लगाए सी राम में सब जग जाने तो गुरुकुल भी ऐसे ही जीता है ये तो मध्य युग में जब गुरुकुल के पास के जंगल ले लिए गए जमीनें ले ली गईं क्या वो सब तोड़ताड़ दिए गए छोटी छोटी जगह रह गईं तो बालक मधुकरी करने लगे नहीं तो कोई भिक्षा नहीं मांगता है आज आपको ये भी बता रहा हूँ विजा के अन जाते हैं पेड़ों की सेवा करते हैं पशुओं के साथ अपना वार्तालाप करते हैं ब्रह्मरंध्र के द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं वो एक व्यवहारिक ज्ञान को लेते हैं और ये बड़ा सुंदर ब्रह्म ज्ञान है जो गुरुकुल देता है कि वो केवल बुद्धि से नहीं ब्रह्मरंध्र से भी चलते हैं आज भी हर पशु पक्षी जीवधारी सब आपस में बात करते हैं मनुष्य नहीं कर पाता है क्यों क्योंकि इसका गुरुकुल खत्म हो गया तो इसका ब्रह्म रंध जिसे आज हम मेडिकल साइंस में फीनल बॉडी कहते हैं सब पशुओं से भी कम सूखा छोटा सा है और गहरे उतर गया है लेकिन गुरुकुल कवि से परिपक्व साधना और तप में जब करता था तो जितना वो बाहर देखते थे उतना भीतर भी देख पाते थे और जो भीतर देख लेता है वो तो सबसे बात कर लेता है गुरुकुल मेन को पढ़ने हम देते हैं थोड़ा दूसरे पक्ष में भी चलें श्री कथा के महामुनि मुनि हैं है आ, पुलस्त के बेटे ऋषि विश्रभा हैं और उन्होंने भी तीन शादियां की थी तो एक पत्नी से यक्षराज को वेद उत्पन्न हुए और कैकसी से रावण और कुंभकरण बेटे पैदा हुए विभीषण धान्य मालिनी की संतान है तीन पत्नियां उनकी ये सगे भाई नहीं है रावण के तो ये भी तीन संतियां हैं लेकिन यहां इतिहास की बात अलग है अध्यात्म में हम चलते हैं कि पुलस्त कहते हैं जो पुल कहते हैं जो तेजी से दाएं बाएं भागे उसके पास विपुल संपत्ति अत्याधिक पैसा है हा? तो पुलस्त है। जो पुल में स्थित है वो पुलस्त है हां श्रद्धा तले तो चलो क्योंकि ये पात्र तुम्हारे शरीर में है पुलस्थ माने वो चंचल मान जो विपुलता से दाएं बाए भागे वो क्या है स्थ है भले साधक भी है मन अगर भटक रहा है तो पुलस्त हो जाएगा जो तो टिक ना पाया तो इस पुलस्त मन की अगली अवस्था विश्रवा है विश्रवा समझते हो विगत श्रवा अब नहीं सुनता है अब नहीं सुनता विश्रवस हो गया ये मान बिश्रभा है कि अपनी न किसी की ना सुनना अपनी ही कहना डू एज आई से बट डोंट डू एज आई डू वो करो जो मैं कह रहा हूं लेकिन खबरदार मेरी नकल मत करना क्योंकि मैं तो ये कर ही नहीं रहा <laughs> ह हाँ। तो इस विश्रवस मन की विश्रभा की आगे तीन अवस्थाएं हैं क्योंकि विगत श्रभा जो हो गया तो अगर उसने आसक्तियों को सुनना छोड़ दिया इनसे उपराम हो गया तो उसकी अगली एक अवस्था विभीषण दी भी है तीन अवस्थाएं विश्रवस रावण ये जो रामायण के सारे पात्र हैं वो आपके भीतर है रावयती रावण रावयती रावण चिल्लाने वाला सबको पीड़ा देने वाला जोर जोर से बकने वाला यह मनोवृत्ति जो है ये क्या है ये रावण है वैसे तो आप कथावाचक को भी कह सकते हो हमको भी कह सकते हो बोले जा रहे हैं और सुन नहीं रहे किसी को रावेती रावण और दूसरी अवस्था कुंभकरण की है उसमें आप अपने आप को गिन लो हाँ। माने घड़ा कारण माने कान है इतने से थे तो सत्संग में बैठे हुए थे सुनते रहे मतलब कुछ नहीं इतने हुए इतने हुए कमर दुकी लेकिन नींदी कुंभकर्णी वासनाओं की नहीं खुली बुढ़ापे पर्यंत तो वक्ता के पास श्रोता कुंभकर्ण हुए ये मेरी कथा है सबको जाकर के चौपाइया सुनाती उपदेश अब भीतर अपने एक को ना गई ये ये राण है कलछुल देखा तुमने कल्चर होता है ये खीर भी बांटता है हलवा भी बांटता है पूड़ी भी बांट और मिठाई भी बांटता है बहुत सी चीजें बांटता है ये कल्चर रसोई घर में कभी आप ये एक कल्चर एक कभी स्वाद जानता है बोलो क्या कल्चर को पता है कि वो खीर बांट रहा है कि सब्जी नमकीन तो कल्चर बांटता ही रहता है ये रामुवृत्ति है खुद नहीं जानता इसमें स्वाद क्या है मनोवृत्ति है तुम्हारी एक उदाहरण देता हूं कि एक जंगली लुभता छिपता शहर में बाजार में पहुंच गया कि देखे कैसे होते हैं तो पेड़ों पे रहता था किसी तरह पत्ते अत्ते लपेट के और रात को निकला तो उसने देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें सजी हैं और एक दुकान के सामने खड़ा हो गया अरे बाप रे इतनी इतनी बढ़िया मिठाइया खाने को और देखा कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ है उसने सोचा ये आदमी नहीं, कोई पत्थर की मूर्ति बिठाई होगी आगे गया तो पंखा कर रहा था अरे बुरा नहीं जिंदा है ये तो।, तो बोले तो फिर अंधा जरूर होगा उसका अपना गणित बेचारे का पहली बार आया तो उसके मुँह के आगे जाके ऐसे ऐसे करने लगा बोला क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है तो बोले तुम्हें दिख रहा है बोले हाँ देख रहा हूँ तुझे, तुझे कोई जंगली है आज पहली बार गुस्सा बाजार में तो ये क्यों कर रहा है बोला तो तुम्हें दिख रहा है बोले हाँ बोले मिठाइया सब दिख रही हैं बोले तो बोला तुम तो खाते क्यों नहीं बोला पागल मैं हलवाई हूं मैं बेचता हूं खाता नहीं तो बहुत सारे हमारे वक्ता भी कथाएं बेचते हैं स्वयं खाते नहीं ये मनोवृत्ति रावण है सारे स्वास्थ्य परे और दुराचारी पापी कामाचारी है सारे को कर्म करता है तो तुमने भी पुथलने पड़े तो क्या पड़े तुमने भी जाना तो क्या जाना यदि तेरा मन रावण है तो तेरे सारे शास्त्र उसको कर्मी रावण की तरह ही तेरा सर्वनाश करा देंगे मिलने वाले राम नहीं होंगे इस तत्व को यहां रावण के रूप में मैं पुलस्थ मन की चंचलताओं से विश्रवस्तक लाता हुआ रावण के रूप में खड़ा करता हूं और कुंभकर्ण है सुंदरता है चलता नहीं जीवन में सोचता नहीं उतारता नहीं बीजता नहीं रोकता नहीं हाँ उस विचार की तरह कहा हरी इवान अंधासी बत्सता बत्सता माने बीमा भोजन बीज